गुरु पद श्री चैतन्य वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदेराधिका चरणोद गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर वंशाकश किसिंदु व्यवच पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लयतगिरी यहांग वंदे परमाधव बृंदाई तुलसीदेव पिया देवी सी नमो नम नारायण नमस्कृत नर चोरतम देवी सरस्वती तथोजो मुदीरे संकर्तने कथोपदेश गौरपत्र प्रकाशने चा। गुरु भक्ति भक्ति प्रमदा जगोदर धैय सदा पिभवनमोह तीर्थास्पद शिव भी तम शरण भीताति हम पनुतपाल भववाद्विपूत महापुरुषते चरणारविन्दं स्त्यक्ता दुस्त सुीम धर्मीज वचसा जरण्यम मी गैत सिंह वधा वध वंदे महापुरुष यत्पाद यदपल्लवनकमणि छटाया विस्फुित कि वध स्वदर्शी पूर्णाग्रसागर सारूर्ति साराधिका मयी कदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियादी तो गदाधर शिवसदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे अजानुलबित भुजो कनका बद संर्तनयिकर कमलायताक्षो दिज पालो विशाबर दिजवरौ जुगध वंदे जग प्रियुतारणम श्रीगुर भूयो श्रीकृष्ण करूणारणव लोकनाथ जगच्चय तमिदेव पुषोपुराण तमालवर्ण स्तावता अपार संसार संसारसमुद्रेतु भजामे भगवत स्वूप बागी सजस्व सजस्वी लक्ष्मीजस्वी यस हृदय संवी तंग सिंह नारायण नमस्कृत नर चरम देवी स्वरस्वतिं व्यास तत्जयो मुदीरय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे श्रीचैतन्यभु वंदे बाजनुग्रहात्न्ना मतग्रह व्या सागरम सीशिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपाजी ने बताएं हमारा माँपीक एक कांगाल व्यक्ति इसके ऊपर भी रूट जाते हैं आदमी हमारा भी ऐसा हालत है सीशिलो भक्ति वल्लभ तीर्थ को महाराज को सामने रखकर कुछ सिद्धांत तो जो है इसके विशेष क्या है इसका चर्चा करने का साहस कर रहा हूँ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँ ये तो आपके मेहरबानी है कि हम जैसा नालायक को आपने इस आसन पर बैठा दिया बात यह है दोष मेरा है मैं मूरख का माफिक इतना गहरा गोपन सिद्धांतों को अभी खुलना नहीं था नहीं उचित नहीं था ये सब तो गुप्त सिद्धांत अभी आप लोगों का सामने नहीं बताना इसलिए महाराज जी ने ठीक किया महाराज जी नादान बच्चा जो करता है करने दो फिर जब होश संभालेगा तब वो प्रश्न करेगा उत्तर दे हमने ये भी देखा है अभी प्रमाण भी है छोटा सा बच्चा अभी मैया को बहू बोले और अपना जो दादी माँ है उसको माँ बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जब पुरुषोत्तम धाम में सिद्धांतों का चर्चा करना शुरू किया गोपन सिद्धांत गुप्त सिद्धांत गौरियम का बहुत आदमी उसका खिलाफ चला गया था यहाँ तक कि राजा काशिम बाजार का राजा लेके गया था उधर भी पांच मिनट बोलने का बाद बंद कर दिया गया ऐसा कोई बात नहीं अभी प्रश्न उठता है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर एक सिद्धांतों का चर्चा किया एक जगह ध्यान से सुनना अभी शुरुआत हो रहा है पहले तो हम यह चाहे कि हम आपका बच्चा है आप लोगों का चरण का धूली मेरा मस्तक पद दे दो देखो कितना प्रसन्न हो जाए हम और अगर उल्टा कहो कि आप बाबा हैं हम लोग आपका बच्चा है तो उसमें भी बच्चा अगर बाबा को लात मार दे बाबा का कोई सम्मान नहीं जाता ताप मार के तो देखो कितना प्रसन्न हो ये तो तित्तु महाराज जी सामने तुलसी है सारे भागवत सामने लात मार के तो देखो कितना प्रसन्न हो जाए आपका संबंध है सिल भक्ति वल्लभ तिथु सिंह महाराज जी जिन्होंने डायरेक्ट आदेश किया आपको प्रचार करना आपके क्यों सादावेश लिया आ डायरेक्ट ये सब ये सब वैष्णवों को विदेशी को बोला महाराज जी का पास सुनना आ तमाम जितना वैष्णव समाज है यहाँ तक कि आपका मठ का जो नारायण महाराज जी है सारे तमाम जितना गौरी वैष्णव समाज में सिद्धांतों का हेर फेर हुआ अपमान हुआ सब मेरा कान पकड़ के ले जाते हैं आपको लिखना पड़ेगा ये तो बनावट ने अभी फोन करो सब जानो जितना सारे प्रतिवाद है अर्थात सिद्धांत स्थापन करना ये उचित है अभी मसला हम खोल रहे हैं धीरे धीरे श्री चौतन्य महाप्रभु जब वाराणसी गए वहां भी ऐसा हुआ महाप्रभु बोले देखो इतना भारी सब लाए हैं बांटने के लिए कोई लेने वाला नहीं है तो ऐसा करें मुफुद में दे जाए धीरे धीरे हम दे देंगे ऐसा करके बोला था बात यह है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपद एक सिद्धांत तो रख रहे हैं ये में है सारे जगह है आप लोगों को सुनने को नहीं मिला इतने इतना आश्चर्य लग रहा है आप नाम सुने होंगे जो कालिदास को भी कालिदास का नाम सुने होंगे जो साहित्य तो पढ़ता है बहुत बड़ा कोवि है दुनिया में इसका बड़ा बड़ी कवि है नहीं इतना बड़ा कोवि कावी कोवि कली को को कालिदास जो सरस्वती का डायरेक्ट बौर मिला था वो बैकुंठ का सरस्वती नहीं है ये जगत का जो सरस्वती है उनके बर मिला और ऐसा लेखन है वो लेखन किसी को कुछ करने का नहीं तो उसी को लेकर प्रभुपा जी एक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं बोले देखो जिनका चरण चैतन्य महाप्रभु का चरण का कीपा नहीं मिला सदगुरु वैष्णव का वास्तव कीपा नहीं मिला इसका विद्या रहते हुए भी क्या हालत होता है प्रभुपा जी लिख रहे हैं गौरी हो सिद्धांतों उसमें बोल रहे देखो इन्होंने जब शुरू किया अपना काव्य काव्य रचना शुरू किए मेघदूतम उसमें लिखे वंदे गौरी शंकरौ पितरऊ वंदे गौरी शंकरो अर्थात गौरी एवं शंकर इनका वंदना की ध्यान देना इसके बाद जब ग्रंथ शुरू हुआ बीच में जाके सो शंकर और पार्वती का अर्थात भवानी शंकर का गुप्त लीला का बारे में चर्चा शुरू कर दी अब प्रभुपाद जी इतना दुखी हुए बोले देखो आपका पिता और माता का गुप्त लीला दर्शन करने का आपका क्या अधिकार है क्या पहले बताओ पिता माता का जो रहो लीला है इसमें पहले यह बताओ हमको इसमें अधिकार है अधिकार नहीं ये इधर क्या ये तो बोल रहा है जब गौड़ी सिद्धांत तो ऐसा है जो कहाँ रसाभस हो रहा है कहाँ सिद्धांत तो विरोध हो रहा है चैतन्य मापो एकदम आगुन हो जाते दुख के मारे ये जो रचना शुरू किए पहले वंदना में बताएं कि शंकर और पार्वती पिता माता बता दिया पितरो पिता माता बता दिया लेकिन आगे चल के ग्रंथ के अंदर में शंकर और पार्वती का गुप्त लीला वर्णना की तो फोपात ने हैरान हो गया बोले इसको तो कोई ज्ञान नहीं है सिद्धांत तो ज्ञान लेकिन दुनिया वाले क्या बोलेंगे हमारा ज्ञान नहीं है बोलेगा ना अभी विचार सुनो बात ये है जे जो ये जो तुलसी देवी है वृंदा देवी है बृंदा देवी के स्वरूप जानते हो आप कौन है बिन्दा देवी जितना सारे भगवान राधा गोविंदों का गुप्त लीला है सारे संचारित करने वाली है बृंदा देवी हम अगर रूपों को स्वामी को जिनका स्वरूप है रूप ध्यान से सुनना दूसरा जगह मन न रहे रूफो मंजूरी रूफो मंजूरी को बृंदा देवी को कमल मंजूरी को राधा रानी को अगर हम मां बोल दे तो हो गया छुट्टी क्योंकि आप गौड़िया में आपका एडमिशन नहीं हुआ है हमारा लगता है कि गौरिया में एडमिशन होने से ये बच्चा का सिद्धांत है ये कोई बड़ा बच्चा का सिद्धांत है जब ही आप राधा रानी को बृंदा देवी को माँ कह दोगे तो आपका जो गौड़िया मठ का सिद्धांत तो क्या है किस लिए महाप्रभा आए हैं मंजरी भाप को शिक्षा देने के लिए आए हैं तो मंजरी भाप को शिक्षा देने के लिए आए हैं इसी भाप को गुरु वैष्णव ने सारे हमको शिक्षा दिए धीरे धीरे लेकिन ये बिंदा देवी को जो बिन्दा देवी के ये एक किताब है ये श्रील केशव गोसाई महाराज का मठ का उनके ही सिद्धांत तो के अनुसार इसमें देखो बिन्दा देवी का दो कीर्तन दिया है एक कीर्तन जो आपका अलग है केशव श्री केशव गुसिमा स्वयं लिखे हैं और एक कीर्तन है नमो नमो तुलसी प्रेयोसी कृष्णो प्रेयसी राधा कृष्णो पद सेवा ए अभिलाषी जे तुम्हार स्वरण लय तार बांचा पूर्ण है ये जो कीर्तन है इसमें रसाभस नहीं है इसमें नहीं है इसीलिए लेखा लेकिन अधिकार होने से यह कितन गा सकता है अभी प्रश्न उठता है पऊपा जी के समय तुलसी का क्या कितन होता था क्या कितन होता था जितना सारे पुराना गुरु वैष्णव था जितना सारे नयनानंद बाबा से भक्ति गिरी महाराज से लेकर जितना सारे जितना सारे प्राचीन वैष्णव यहाँ तक कि भारती महाराज अभी भी चंडीगढ़ में है इनके साथ चर्चा करने देखना उस समय में तुलसी देवी का परिक्रमा का कोई समय नहीं था इतना बिजी था समझा ना मेरा बात इसी समय वो सिद्धांतों का इतना कठोर भाव था कि उस सिद्धांतों को कोई खंडन नहीं कर सकता पौपाधी का विचार है अभी प्रश्न उठता है ये जो कितना हमारा इधर आया है हम पहले भी बहुत जाएगा अनुरोध किए जो ये जो हमारा गौड़िया मठ का जो विचार है उसमें मंजूरी महाप्रभु आए थे आपको कैसे भजन कर, करते करते राधा रानी का अनुगत्व में आपको जाना है उधर मंजूरी भाप का इसमें बिन्दा देवी को माँ बोल दे तो आपका खोती हो जाएगा भजन का लेकिन अभी आपका एडमिशन गोरिया में नहीं हुआ है इसीलिए आप अगर करो इसमें हम विरोध नहीं कर रहे आप करो लेकिन जब होश संभालोगे कभी तब देखोगे महाराज तो ठीक बोला था अभी आपको दरगन महाराज भी बोला महाराज सुना आज तो नादा न बच्चा है करने दो माता बोलने से अगर थोड़ा भक्ति ज्यादा होए तो करे अभी लेकिन जब भजन करते करते गौड़ी का अंदर प्रवेश हो वास्तव तब, तब देखोगे महाराज हैरान का सिद्धांत तो सच्चा बात है जो महाप्रभु जी सिद्धांत तो विरोध होने से गुस्सा हो जाता सिलो भक्ति बोलभ चित्त को महाराज ठीक किया दोष हमारा है हमने क्यों ये सब सिद्धांतों को आपका सामने खोला ये हमारा उचित नहीं था आप जैसे करते हैं बच्चा करने दो बाद में चलकर आपको खोलना था ये सब सिद्धांत तो अभी नहीं बताना था और बात है जो जाम कीर्तन का बारे में हमने विरोध नहीं किया सब रिकॉर्डिंग है हमने जामकीर्तन का बारे में इतना बोला सीशिला भक्तिवल्लभ तिथुगो सिंह महाराज और मथुरा का नारायण महाराज जी एक दफे एकत्रित थे एक जगह कथा चल रहा है बुलाया एक साथ बैठे हैं और नारायण महाराज जी थोड़ा रस का वर्ता उच्चारण किए उनको भी बोला अभी थोड़ा बोलो बोल महाराज जी स्पष्ट बोल दिए महाराज इधर जितना आदमी इधर बैठे हैं इन सभी का अधिकार समान नहीं है ध्यान से सुनना इसीलिए भक्ति वाली बताए इधर जितना आदमी बैठे हुए हैं ये सबका अधिकार समान नहीं है एक एक आदमी का एक एक किस्म का अधिकार है अभी हम रस का बात इधर बोले तो ये उचित नहीं है प्रभुपात का गुरुवर्गों का या तो गोस्वामियों का कोई सिद्धांत तो नहीं ध्यान दिया मेरा बात स्पष्ट बता दिया और हम भी वृंदावन का अंदर में जब कथा बोलते हैं ये रस का गोपन तत्व को हम ज़्यादा नहीं हो क्यों इसमें माना है माना कर दिया इसमें करो तो अधिकार नहीं है तो उल्टा हो जाएगा पतन हो सकता है इसलिए ये सब गोपनीय तत्व है भागवत जी महापुराण का अंदर में जो रसोतत्व तो है ये आपका बस का काम नहीं उसको नीचे और निकालो संभव है पढ़ के निकाल सकते हो है? लेकिन ये जो जाम की तंदिया हुआ है इसमें ये यह जान कीर्तन प्रभुपात का समय में होता था कि नहीं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का कोई दोष नहीं भक्ति विनोद ठाकुर जो ये जो भजन रहस्य में लिखा है इसको इंट्रोडक्शन लिखा है शिला भक्ति प्रमोदपुरी को सिंह गुरु महाराज इसका इंट्रोडक्शन लिखा है ये इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखा है पहले पढ़ के देखो उसका देखोगे जब ऐसे ऐसे किस अधिकार पर जाने से कैसा स्वरणागत होने से किस वैष्णवों का अनुगतव में ये आपका ये अधिकार हो सकता वो भी सिर्फ जामकीर्तन में राधा कृष्णों का रहो लीला जो है गुप्त लीला है सिर्फ इसी कीर्तन को करोगे और भक्ति विनोद ठाकुर पहले से लेकर प्रथम जाम से लेकर धीरे धीरे क्या कहाँ कैसे भजन करना है सारे लिखा है मेरा बात सुना ये जो इतना मोटा किताब है इसमें भक्ति विनोद ठाकुर लिखा है कैसे कैसे धीरे धीरे हम जी वो कीर्तन लिखा है इसमें आपका प्रवेश हो सकता ध्यान दे मेरा इसमें लिखे हैं कैसे कैसे धीरे आपको भजन करते करते बाद में चल के आपको इसमें अधिकार होगा पूरा तमाम लिखा हुआ है और जो नाम भजन में ये ये तो जानकीर्तन जब अंत हो रहा है इधर भक्ति ठाकुर खुद लिखे हैं जो ये जो आपने भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं देखो देखो भाई साधने ओतोए नाम गाओ नाम करो सार आर को साधने ना करो विचार नाम गाओ अतएव नाम गाओ नाम करो सार नाम को सार करो और साधन का दूसरा साधन में आपका कैसे रुचि रहे नाम में रुचि हो जाए तो इसमें आप डुबकी लगाओगे हमारा गौड़िया मठ का जितना बड़े बड़े महात्मा हैं हमारा पूर्व आचार्य जो है उन्होंने आपको उल्टा रास्ता नहीं दिखाया ठीक रास्ता दिखाया लेकिन हमारा समझने का गलती है ये जो जानकीर्तन का बारे में पहरे चलते आए हैं इसमें पूरा जाम कीर्तन को कैसे कैसे करना है ये पहले आप शिला भारती महाराज जी हमारा सब ये कथा है ना इसमें सब उनको उनको आप ले करके सुनाओगे जब महाराज बोला हमने जाम कीर्तन बंद करने के लिए नहीं बोला क्योंकि भक्तिविन ठाकुर दिया है गुरुवर्गो ने आपको कीपा करके बोला चलो कीर्तन करते रहो कभी हो जाएगा धीरे धीरे कैसे आ, आया है जामकीर्तन ये पहले भारती महाराज इसका पहले वो लोग जाने लेकिन जाम कीर्तन तो के बारे में प्रभुपात जी का बड़ा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन था क्योंकि आप बोलते हो रसोतत्व में आपका अधिकार नहीं है गुप्त लीला नहीं चर्चा करेंगे लेकिन भजन रहोत्सव में जो सब चीज है वो तो बड़ा बहुत अद्भुत चीज है इससे बढ़कर तो और अद्भुत चीज नहीं है राधा गंग इतना गुप्त लीला है इसमें यह तो छोड़ के ये तो आप आश्चर्य हो जाओगे इसमें कैसे अधिकार हुआ हमारा हमारा यह कहना नहीं था आप बंद कर दो महाराज जी का अनुगत तो मत करो लेकिन मेरा यह कहना था कि जामकीर्तन में प्रवेश का पहले जम कीर्तन कहते रहो कथा में ज्यादा ध्यान दो धीरे धीरे आपका चिंता चेतना कथा में आविष्ट हो जाए तो आपने आप भक्ति मिनोद ठाकुर जी ने बताए आपने आप लीला का स्फूर्ति होगा जोर जबरस्ती का नहीं है जोर जबस्ती का नहीं है इसमें प्रभुपात का टाइम में क्या होता था अरे हमने जब बोला था उसमें जा, जाम कीर्तन का विरोध नहीं किया हमने बोला परम पूज्यवाद केशवी महाराज जी ने जाम कीर्तन में अधिकार नहीं है आदमियों का ये सोचकर उन्होंने क्या किया हरिकथा को ऊपर ज्यादा ट्रेस दिया था हरिकथा ज्यादा चर्चा किया यहाँ तक तो कि जान कीर्तन उनको अधिकार इसमें भक्तिमोन ठाकुर का चरण में अपराध नहीं हुआ भक्तिमो ठाकुर के चरण में क्षमा मांगा महाराज मा, ये लोग तो अवनादान है ये सब तो, तो समझेगा नहीं इसलिए महाराज जी क्या करते थे जैव धर्म का जो रसोतत्व पाठ है जैव धर्म में शेष में रसोतत्व पोर्शन है ना रसोतत्व विचार उसको छाटकर भक्ति भक्तिविनो ठाकुर का जो जैव धर्म है उसको रसोतत्व को छाटकर अभी रख दिया अलग पोर्शन किया जिसको अधिकार है वो करेगा इसका लिए केशव सीमा अलग से बनाया था और ऐसे जो जाम का विधान चलते आए हैं वो कैसे हुआ है पहले से भारसी महाराज जी को पूछ के देखना तो आपको पता चलेगा हम जामकीर्तन का विरोध नहीं किया हम बोला जामकीर्तन करते समय आपको क्या करना चाहिए प्राकृत अप्राकृत ये सब विषय में पूरा ध्यान देना चाहिए अगर किसी आदमी को प्राकृत क्या है अप्राकृत क्या है इसका खोज खबर नहीं है वो जानता ही नहीं अपना शरीर अपना खाना पीना ये सब लेके आए सोना आराम करना उसको ये रहस्य लीला में प्रवेश कैसे होगा संभव नहीं है लेकिन कृपा के द्वारा गुरु वैष्णव के माध्यम में होते आ रहा है तो आप करो उसका ये तो माना नहीं हमने किया लेकिन ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए हरिकथा के ऊपर हरिकथा के ऊपर ध्यान ना दो आप अगर सोचते हैं कि मेरा गुरु जी का सिद्धांत तो खिलाफ हो जाए मेरा गुरु जी छत्तीस साल महाराज जी का साथ रहा आपका यह विचार आया कि महाराज जी का विचार हमारा अंदर नहीं आया कैसे आपने सोच लिया छत्तीस साल एक तो एक पल भी सिला भक्ति शिलाभक्तिपूर्णपुरी को सीमा छोड़कर महाराज जी एक भी सिद्धांत तो नहीं लेते हम महाराज जी है अभी महाराज जी को पूछ लो गुरुजी का पास जब प्रश्न किए गुरुजी बोलते ये चलते आ रहे हैं ठीक है चल रहा है लेकिन अधिकार का विचार करो तो इसमें हमारा प्रवेश है नहीं हम तो क्या अप्राकित है प्राकृत है इसमें हमारा कोई खोज नहीं है इसका बारे में हमारा कुछ कुछ कुछ ध्यान ही नहीं है क्या प्राकृत का प्राकृत है और गजेंद्र गोजे, मोखन जो है ठीक है गजेंद्र मोखन को बंद करने के लिए हमने नहीं बोला चंडीगढ़ में महाराज एक श्लोक बता देते अगर आपका गजेंद्र मोक्षन नहीं करना है आप ये जानते हो भले भांति मैं प्रचार में नहीं जाता क्यों प्रचार में ज्यादा क्यों नहीं जाता हम जानते हमारा जो सिद्धांत प्रभुपात जी का वो ज्यादातर तो आदमी समझेगा नहीं विशेष व्यक्ति समझेगा इससे ये सब सिद्धांतों कहाँ जाए विदेश में जाए वहां भी ये सब सिद्धांतों का लटपट है लड़ाई हम नहीं जाते किसी जाएगा अभी बात ये है गजेंद्रमुन बंद नहीं होगा ये तो आपका सौभाग्य है आप ये तो नहीं सोच पाते हो कि आपका सौभाग्य है पूरा भागवत में क्या है थोड़ा थोड़ा रस को असाधन कर लो ताकि आपका जाम कीर्तन में आपका अधिकार हो जाए आप तो उल्टा समझ लिया आप बोला सिला को तोड़ दिया तो पूरा तमाम वृंदावन से लेके मायापुर से लेके पुरुषोत्तम धाम सारे वैष्णव लोग हमारा सर पे थप्पड़ लगाकर क्यों बताया जितना सारे सिद्धांतों का आपको स्थापन करना पर सब इसका कंप्यूटर में है यू कैन सी क्यों ऐसा बता रहे हो उल्टा समझ रहे हो क्यों उल्टा समझ रहे हो मेरे को ये तो दोष हमारा है हमको यह सिद्धांत अभी बताना नहीं चाहिए था हम बता दिया उचित नहीं था गजेंद्र मुखन बंद नहीं होगा आपको कुछ समय निकल कर गजेंद्र को अलग समय में थोड़ा करने से क्या होगा आपका सुविधा है जैसे महापोभ बोले हम देने के लिए आया वो लेने वाला नहीं है हम भी दुखी हो जाएंगे इसमें तो महाराज मह, का तो खंडन नहीं हुआ ये जो जाम ये जो गजेंद्र मखन है गजेंद्र मखन तो भागवत का अंदर है भागवत का अंदर गजेंद्र मुख है होगा लेकिन गजेंद्र मखन पूरा साल पूरा एक एक साल आएगा गजेंद्र मुख्य होते रहे तो ठीक है हमारा कोई इतराज नहीं इसमें कोई माना नहीं है लेकिन जब हम आ ही गया आ ही गया तो एक काम करो इसमें रसन करने से क्या दोष लगा हम ये पूछना चाहते या तो आप हम तो गजेंद्र का एक श्लोक बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर अलग से कर देते हो तो अच्छा है और वैष्णवो का जो चरित्र का बारे में जो बोलना है इसमें तो हमारा आनंद उल्लास है हम तो नित्य करते हैं हम तो बोलने के लिए तैयार है लेकिन ये बात तो हमने हमारा व्रत रखने का पहले नहीं बोला तो हम अपना टाइम को एडजस्ट करते हमने ये ग्रंथो भागवत अठो राजा सब पारण करने का व्रत ले लिया एक एक समय निकाल कर रात को चार घंटा विश्राम पूरा दिन उसमें हम कैसे आप अगर रात को ऐसा करे आधा घंटा ज्यादा करो किसी वैश्रम का आविर्भाव हो तो हमने बता देंगे तिरो हमारा कोई बात नहीं लेकिन सुबह में अलग नीचे उतार के जाए तो हमारा परिक्रमा चलता है मानस विचारे वृंदावन धाम ये सब सब खराब हो जाए हम आपका चरण में खमा जाता है आपका बच्चा है हम लेकिन दोस महीने दे। दोष देखना देख दोस देखना बहुत खतरनाक है हम ये नहीं चाहते कि ये हरिकथा बोलने आए या दो चार आदमी का अधपतन हो जाए क्यों वो लोग हमारा सामने हम तो उसका बच्चा है या तो पिता समझे हमारा सामने आके बोल दो महाराज ये सिद्धांत तो कैसे बोला तो हम बता देते पूरा भारती महाराज जी के साथ हमारा ऐसा गुप्त तो चर्चा चोय। होता है महाराज महाराज बोलते हैं ये तो चर्चा ऐसे जो मैया नमोरे नमोने मैया बोलते हो ना उसमें चंद्रशेखर और मैया चंद्रशेखर है ना ये जो चंद्रशेखर जी हम भारती महाराज को एक सा एक भारती क्योंकि महाराज जी असुस्थ है महाराज के पास जाने नहीं देते तो भारती महाराज जी के साथ बहुत साल पहले चर्चा हुआ था भारतीय महाराज बोलते हम बोला ये चंद्रशेखर तो हमारा Uh, कोई कोई जगह लिखा नहीं है कौन चंद्रशेखर या महाप्रभु का जो वाराणसी में चंद्रशेखर है हो सकता मै भी चंद्रशेखर है चंद्रशेखर आचार्य ऐसा लिखा नहीं क्योंकि चंद्रशेखर आचार्य होने से महाप्रभु का मौसा लगेगा महाप्रभु का जो माताजी का बहन इनका जो हस्बैंड वो चंद्रशेखर आचार्य और एक चंद्रशेखर है सिद्धांतों का बात सुनो और एक चंद्रशेखर है वाराणसी अब कौन चंद्रशेखर है भारतीय महाराज जो चक्कर में आ गया आप कौन चंद्रशेखर होगा पता नहीं लेकिन जो भी चंद्रशेखर हो ये निश्चित पकड़ लेना वो चंद्रशेखर जी महाप्रभु का वो जो हमारा जो जो गौड़ीय सिद्धांतों में जो रसो तत्व है इसका भजन वो नहीं करते थे वो अगर वो भजन करते थे तो बिन्दा देवी को कभी भी मैया नहीं करे समझा मेरा बात राधा रानी को मैया कह दिया तो आपने गौरीय सिद्धांतों का मूल क्या है आराध्य भगवान वृंदावनम रामा काचित उपसना भुजवधि वर्गे न जामद्व भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थ महान श्री चैतन्य महापौर मतम इधम तो पर आपने तो मेरे को लात नहीं मारा इसका साथ साथ पूरा गौरी वैष्णव का जो सिद्धांत उसको तोड़ दिया ये तो उचित नहीं था हमको प्रश्न करना था हम तो अभी भी आज तक किसी को हिम्मत नहीं हुआ ठाकुर व्यास शासन में बैठ के बोलते हैं एक भी आदमी हमारा सामने आज आज तक आके नहीं बोला कि आप सिद्धांत विरोध आपका लेखा में और कथा में है इतना ताकत जो है किस लिए है गुरु वैष्णव का पूर्ण आशीर्वाद इसलिए मेरा इतना ताकत है पैसा का ताकत नहीं है कुछ नहीं है हमारा हमारा ऊपर में अगर आप गुस्सा हो जाओ तो कहाँ जाए हम कहां जाए उल्टा सोचे तो ये लोग नुकसान हो जाएगा ये तो आएगा नहीं इतना अभिमान है सामने आओ सामने आके बोलो तित्तु महाराज का फोटो है बिंदा देवी है तुम लोगों में किसका हिम्मत है आके इनका शरीर स्वस्थ करके बोलो चलो तित्तु महाराज का पूरा आदर्श आचरण आपने लिए हो लेकिन हम पकड़ के रखे है हम पकड़ के रखे है महाराज जी को इतना हिम्मत है हमारा हृदय में और एक दफे महाराज जी को पत्र लिखे थे वृंदावन से महाराज जी को ऐसा पत्र लिखे वो पढ़ के महाराज रो दिया बोला महाराज आपका अगर किसी को कीपा मिले तो हमको ही मिलेगा शपथ हमने सोगंध लेके बोला महाराज अगर किसी को कीपा मिले आपका पूरा तो ये श्यामदास को मिलेगा शिष्यों को भी नहीं मिलेगा शिष्यों में उनका आदर्श पकारो उसके बाद और हमारा क्या आदर्श है नहीं है सारे गुरुवर्गो वैष्णव जाओ जहां जहां खुशी जाओ वृंदावन में पुरी में मायापुर में एनी यू कैन गो जाओ हम अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं किया आज तक ए लोगों को कौन खबर दिया इन लोगों का फोन नंबर भी हमारा पास नहीं है सारे महाराज जी आदेश किया जो श्याम का के पास हरी सुनना और हमारे पास आए तो वो लोग गुस्सा हो जाता क्यों आता है श्याम का पस? हम तो बोले जाओ, हम तो जाओ। हमारे पास आने का दरकार नहीं है आप किसने प्रचार में नहीं जाते जो हमारा जो गौड़ीय सिद्धांत तो बहुपात का ये पकड़ नहीं पाएगा आज महाराज सुस्त होते तो महाराज के सामने ये सब सिद्धांत तो बोलते तुम्हारे तो हास तो इच्छा करके आप लोगों को नहीं बताया कम से कम बिंदा देवी को मैया समझने से आपको अगर भक्ति आए तो अच्छा है लेकिन अगर आप बोलो कि भक्तिवल तृतमा पोहपात का विरुद्ध तो सिद्धांत तो बोले ये तो हैरान की बात है एक भी हरी कथा इधर जो आदमी है कोई समझा नहीं अगर समझता तो ऐसा नहीं करता ऐसा अभिमान उसको नहीं है पहले अभिमान को छोड़ना है अभिमान छोड़ के ये रस को सुनो और तो आएगा नहीं अगले साल की भागवत होगा एक ही बार आया गोजेंद्र मुखन तो तो तोड़ा नहीं ये तो हमारा जुमा है तुम कैसे ऐसे अपना हाथ में ले लिया ये तित्तुकोसि समाज का नियम हमने तोड़ा हमारा पर विश्वास नहीं किया तित्तुकोसि समाज के चरण को ढूंढ के देखो हमारा ठिकाना क्या है हमारा ठिकाना क्या है जाके देखो तित्तु महाराज जी के चरण को ढूंढो देखो क्या श्यामदास बाबा उस चरण में है सिद्धांत तो कभी सुना नहीं कभी गौड़ी सिद्धांत तो ऐसा विचार सुना नहीं तभी ऐसा भावना आया हमने महाराज जी का सिद्धांत तो तोड़ दिया कैसे ऐसा सोच लिया आपने गुरु तत्वों के बारे में तो आपका ध्यान नहीं है सीध तीर्थ हमारा हमको आदेश किया तब ना हम इधर आया नहीं रोपड़ में नहीं आने वाला इधर नहीं आने वाला ऋषि ने बोला महाराज असुस्थ है महाराज जी का आदेश भी है तो ठीक है महाराज बोलते थे शुभ महाराज जी नहीं जितना सारे पूर्वो वर्ग है उसमें हमारा जो तिबिक्कम महाराज आदि जितना प्राचीन आप आपको हरिकथा बोलना पड़ेगा अरे हम सादावे भी, भी हमको हरिकथा बोलना पड़ेगा जस्ट लाइक सन्यासी का माँ भी विदेशियों का सबका सबने किसलिए ये प्रभुपात का संतुष्टि के लिए गौरंग महापो का संतुष्टि के लिए नाम किन्नने के लिए नहीं हमने बहुत बार बोले अपने कुछ लूटने के लिए नहीं आए यहाँ हमारा जो हरिकाथा है कीर्तन सिद्धांत तो है ये सारे गुरुवर्गों का गुलामी कर रहे हैं हम इसमें हमारा एक एक सिद्धांतों में प्रभुपात संतुष्ट हो रहे हो हंसते हैं प्रभुपात और आप उड़ जाते हो मेरा ऊपर हमने कब बोला बंद करो दिखाओ सब रिकॉर्डिंग है दिखाओ हमने कब बोला जब बंद करो हमने तो गहरा सिद्धांतों को थोड़ा गोला खुला था ताकि आपका होश संभाल जाए तो बोले महाराज जी तो कमाल का बात बोला जबकि चैतन्य चौत चैतन्य भागवत में ये सब सिद्धांत है यह तीर्थ को सीमा बार बार बोलते थे अंतरंगो लोहया करे रद बहिंगो लोया करे नाम संकीर्तन ध्यान से सुनना चैतन्य महापो का सिद्धांत चैतन्य चौत्य क्या है बोले बहिरंगा लोहिया करे नाम संकीर्तन बहिरंग व्यक्ति को लेकर चैतन्यमापुर नाम संकीर्तन करते थे कहते ना अरे अंतरंग लेके करे रसादन स्वरूप गोसाई स्वरूप गोसाई राय रमानदो इसको लेकर दरवाजा बंद कर देते थे एकांत में बस के रस का देखाओ पचास का ऊपर सिद्धांतों का किताब निकल गया और जितना सारे आर्टिकल निकाला कोई हमारा कोई हम जानते नहीं सिला भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी को पूछ के देखना एक एक प्रतिवाद का ग्रंथ निकालता है महाराज हम ढूंढते महाराज कहाँ है अभी गौड़ी वैष्णव समाज में महाराज का महाराज तो असुस्थ लीला कर रहे है हमारा आचार्य जी वर्तमान अभी भारती महाराज थोड़ा सुस्त लीला कर रहे है। भारती महाराज वो सब लेखा को पहले हम देते महाराज चला तो पढ़ के देखो कैसा हुआ ये भागवत जी सामने भारती महाराज का फोन लगाओ महाराज नाचते हैं बहुत सुंदर हुआ है वाह बहुत सुंदर हमने मारा वो तो आक्रमण करेगा कुछ नहीं कर सकेगा पूर्ण आशीर्वाद है पूछो जाओ अभी फोन लगाओ अब मेरा सब कहना को प्ले करके दे अपने तरफ से कुछ नहीं बोलना उल्टा बल्टा बोल दोगे इसी को आपका सिद्धांत तो आज जो सिद्धांत तो स्थापन हमने सिला वाल सिद्धू सिद्धू गुस्सी माज के सिद्धांतों का आदर करते हैं कभी उसको ब्रेक नहीं किया तो आपका अगर गुरु वैष्णवों का आविर्भाव तिर में सुनना है तो आप क्यों ना आरोपी को थोड़ा आगे कर दो आप तो ये मौका नहीं आएगा आपका आनंद में आना, आपका अंदर में आनंद क्यों नहीं है ये तो हैरान की बात है जबकि आपका सुजोग मिला है एक एक सिद्धांत हो जो सिद्धांतो आप सुने नहीं है कभी तो फिर आपका अंदर में तो आनंद नहीं हो रहा है चौतन्य चौरतामित्व तो में बताया है एक ऊट है ना ऊट जानते हो ऊट क्या ऊट क्या है कांटे का पेड़ जो है वो खाते हैं कृष्णदास को विराज गुस्सा में लिखे ऊट क्या है कांटे का जो पेड़ है वो खाने से उसका माता जब भी खून निकालते हैं लेकिन वो जो ऊट है वो आम का आम का जो पेड़ है उसमें जो हरा हरा पत्ता वो खाएगा नहीं कृष्णदास को विराज गुस्सा लिखे हैं जो सिद्धांत तो हम बता रहे हैं वो जो ऊट ऊट का मापिक है उसका आनंद नहीं होगा उसका आनंद है जो कोयल है जो ये हमारा बात नहीं है ये कृष्णदास को विराज गोस्वामी का बात को कृष्णदास जो कोयल है उसका आनंद होगा यह सब सिद्धांत कृष्णदास बताए आपने एक भी सिद्धांत तो ऐसा नहीं है कि गौड़ीय दर्शन पौपाद या गौड़ी मठ का खिलाफ है इसीलिए तमाम दुनिया गौड़ी और समाज मेरे को प्यार करता है इस हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है हमारा कोई आगे पीछे नहीं है हमको कौन आदत दे महाराज इसलिए प्यार करता है भाती तो आनंद में रोते हैं बोलते हैं गुरु वैष्णव आपका ऊपर अधिष्ठान होकर ये सब लिखा रहा है गोवर्धन में बैठ के बताए गोवर्धन में जो सो माट बना एक तो पीछे तो आप हैरान की बात है आप क्यों उल्टा समझते हो मेरे को आपका मंगल का दायित्व तो मेरा नहीं है आपका मंगल करने के लिए हम आए हैं ऐसा घटिया चिंता आप कर रहे हो पौपा जी एक कहानी बताएं ध्यान से सुनो गुस्सा उतर जाएगा पौपा जी बोलते हैं एक पिताजी बहुत असुस्थ हैं और उनका लड़का एजुकेटेड है लेकिन बूका थोड़ा वो इतना पिताजी असुस्थ है रात का टाइम में कहाँ जाए वो बड़ा डॉक्टर है उसके बाद दूर लगा है जाके एकदम उनको खटखटाया और पैर में पकड़ा जब खुला हमारा पिताजी को बचा लो ऐसा ऐसा हालत है तो डॉक्टर बोला ठीक है चलो डॉक्टर जी वो बड़ा ऊंचा डॉक्टर है जिसको कोई ले नहीं सकता बहुत बहुत फीस है बहुत तबका तो ज़माने में बहुत फीस है तो उसको लेके आए तो पिताजी को डॉक्टर देख रहे हैं ऐसा करके देख रहे हैं क्या हालत हुआ सब देख रहे हैं और लड़का को पूछ रहे हैं अच्छा पहले क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ था मेरे को दिखाओ वो पेपर तो ट्रीटमेंट दिखाया ट्रीटमेंट दिखाने का बाद वो डॉक्टर जी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं तो वो लड़का जो है वो बोल रहे डॉक्टर जी आप ये मेडिसिन जो पहले डॉक्टर दिया था इसको छोड़ दिए क्यों ये तो अच्छा मेडिसिन था काम किया था डॉक्टर का गुस्सा आ गया डॉक्टर ने उसका पास देखे बोले डॉक्टर कौन है तुम है कि हम हैं कहीं आप है तो आप हमको एडवाइस क्यों दे रहे हो आप जब हमको डॉक्टर माने हो तो हमको एडवाइस क्यों दे रहे हैं क्यों आपको जो पांच सौ रुपए फीस देते हजार रुपया विजिट दो, दो। डॉक्टर को एडवाइस नहीं देना और शिक्षक को भी एडवाइस मत देना जो शिक्षा देने के लिए आते हैं और गुरु वैष्णव को तो बिल्कुल नहीं वो करने जाए तो एकदम उसका क्या पूरा ऐसा हालत हुआ इसलिए गुस्सा मत करना जो कुछ गलत फैवी है मेरा पास कहना हम एक एक करके पुराना कहानी बता, बता के सब आपको क्लियर कर देंगे भारतीय के पास जाके आप पूछो सारे जो सिद्धांत हो ये कई गलत नहीं है लेकिन भागवत का कथा सुनने से क्या होगा गजेंद्र मुखंड में विशेष क्या है ये आपको समझ में आएगा पूरा भागवत में क्या है इसको थोड़ा एक साल देख लो नेक्स्ट साल से फिर गजेंद्र मुखन करते रहना रहे तो नहीं आएगा इसमें आपका गुस्सा का क्या बहुत तो आनंद होना चाहिए इसमें तो गजेंद्र मुखंड का जो पाठ है तो टूटा नहीं हमने तो इसको तोड़ के ये किया गया इसमें तो गजन ही मोक्षन हो रहा है सिद्धांतों की इसका पास बोले तो सुनेगा नहीं विचार तो हमको तो दुख हो रहा है कि भागवत का ये जो एक घंटा पौने घंटा थोड़ा थोड़ा हो रहा है इसमें कैसे हम कंप्लीट कर पाएंगे हमारा चिंता हो रहा है और किसी का ये सब रस करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है हम देख रहे हैं हम कहाँ आ गए थोड़ा रस रहता तो आनंद हमको भी आनंद होता जो भी है हमारा अगर कोई गलती है तो क्षमा कर देना पैर पकड़ता हूं मैं लेकिन आप किसी भी हालत से सिद्धांतों को खंडन नहीं कर सकती इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू हर हालत तो में किसी भी हालत तो में खंडन नहीं कर सकते क्योंकि हमने विरोध सिद्धांतों नहीं बोला पूरा दुनिया विरोध हो जाए फिर भी सिद्धांतों विरोध नहीं होगा सिद्धांतों से एकदम फिक्स रहेगा आपको जान करना है आप करो जैसे करते हैं करो और एक दफे अगर आप देखते मेरा पर विश्वास करके जाम कीर्तन तो करोगे लेकिन ये हरिकथा का, का साथ साथ सुनने का साथ साथ जम कीर्तन करते कैसा मजा होता अब तर को उठा दिए हो गया छुट्टी पूरा रस फट गया थोड़ा देख लेते एक, एक साल देख लेते अरे एक ही तो महीना है महाराज क्या देने के लिए थोड़ा देख लेते अब तो मेरा रस टूट गया थोड़ा एकदम विश्वास करके देख लेते क्या है तमाम वैष्णव समाज मेरे को विश्वास करता है तुम विश्वास नहीं करोगे ये तो अपमान का बात है हम तुम्हारा नुकसान करने के लिए आए हैं क्या हाय हाय हाय हाय हमको तो दुख हो रहा है क्यों आए किसी भी हालत से शिला तीथ महाराज का अपमान हम सहन नहीं करेंगे इसलिए हम बोले ये फोटो है तुलसी है ये सब पकड़ के किसका हिम्मत है आओ आके बोलो महाराज जी का आदर्श आप लिए हो और हम भी पकड़ के रखे है अब आओ किसी का किसी का जो हमारा ए, उल्टा सोचते हैं कि महाराज जी किया वो भी आए आके पकड़ के बोले महाराज जी को तुलसी सालग्राम और महाराज जी को पकड़ के गुरु जी का शोगन दे के बोल रहा हूँ कि हम गुरु जी का आदर्श को लिया तब तो आपका बोलने का हिम्मत बोलो किसका हिम्मत है आओ ऐसा सोच लो बात हमारा प्यारा हो आप सब महाराज जी के संबंध में आप तो गले लगाते हैं आपको ऐसा प्रेम है हमारा लेकिन जब उल्टा सिद्धांत हो तो जाए तब थोड़ा वो दुख होता है इसको क्या है अधिकार नहीं है ठीक है जो कर रहा है करने दो लेकिन देखो विचार करके हम जो बोला है सही है कि नहीं गौड़ियों मटका जो भजन है उसमें भजन करते करते चलो तो देखोगे उसमें विचार है महाप्रभु सौभक्तेभ्यो सुधम निज भजन मुद्रम उपदिशन स्वभक्तभ्यो अपना भक्तोगणों में अपना भजन का जो मुद्रा है गुप्त रहस्य है यह सिखाने के लिए चैतन्य माफ हुआ है देख कैसे गोपी भाव लेकर भजन करना है अरे गोपियों ने कृष्ण को बाबा बाबा बोल दिया तो हो गया छुट्टी रस की बरसात तो ध्यान देना मेरा बात थोड़ा बुद्धि तो है गोपियों ने कृष्ण को बाबा बोल दिया तो हो गया रस का छुट्टी आप घर जाओ <laughs> ये विचार तो सुनो क्यों गुस्सा कर रहे हो रस की विचार खत्म हो गया ये भी तो हो सकता है सील भक्ति वाले तत्व को आपको नादान दे बोला नहीं वो असुस्थ लीला कर रहा है मेरे को भेज दिया अब धीरे धीरे पोल पट्टी खोल दे ये भी तो हो सकता है आपने तो पॉजिटिव दिख तो देखा नहीं आप तो पॉजिटिव देख देखा नहीं अब नेगेटिव देख देखा ये नेगेटिव दिख देखना जो है ये बड़ा घटिया विचार इसमें नुकसान होता है जो भी करे आज तक मेरा विरोध जाकर किसी को मंगल नहीं हुआ हमने अभिशाप नहीं दिया लेकिन ऑटोमेटिक देखा उसका नुकसान हो गया हमने किसी को कुछ कभी भी उसका नुकसान हो नहीं नहीं मांगते लेकिन अगर किसी भी से हमारा कड़ा सिद्धांत तो इसी के द्वारा रुट गया उल्टा सोचना शुरू कर दिया तो हमने बाद में चलकर देखे अरे महाराज आपको तो ऐसा नुकसान नहीं चाहिए था हमने तो कभी परतोना नहीं कि उसका ऐसा नुकसान हो जाए लेकिन नुकसान हो गया वृंदावन में भी ऐसा हुआ जब हम सिद्धांत तो बताना शुरू कर दिया गौरीय सिद्धांतों हो बात का तो दो एक दो चार बस ग्रुप बना लिए बस उसका हो गया छुट्टी हमने तो चला गया कुछ नहीं हुआ हाँ ना वो ठीक है लेकिन हमारा बात यह है किसी नुकसान ना हो ना ना बिल्कुल हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो आज जो भी रुट गए हैं मेरा सामने आए हम उनको समझा दे धीरे धीरे और पूरा प्राचीन तो कोई नहीं है सिले संतो गोष्ठी महाराज होते तो ले जाते वो नहीं है भारती महाराज है भारती महाराज पोहपात का समय क्या होता था थोड़ा पूछ के सुना था भारती महाराज तो पहपात का समय में नहीं था और जितना सारे प्राचीन वैष्णव है उनमें अभी तुर्जा में महाराज थोड़ा बहुत है उनको जानकारी थोड़ा बहुत हो सकता किंतु तो पोहपात का समय में तो नहीं आया जब पोहपात चले गए बहुत बार बहुत बाद आए थे आपका गुरु भारती महाराज दामोदर महाराज सारे उसका बाद आए थे बहुत बात हैं पहले नहीं आए थे तो फिर भी भारती महाराज को बहुत जानकारी है अभी भी बहुत याददाश्त है तो आप पूछ के देख लो महाराज सिद्धांत का बात बोला इसमें दो चार आदमी उल्टा सोचा हाँ बिल्कुल ना हम बिल्कुल आपका ऊपर हमने तो ऐसे ही स्थापन करने के लिए बोला रुष्ट हो मत लेकिन गोजेंद्र मुखो ना जरूर करना अब कर लेना थोड़ा टाइम निकाल कर उसको तोड़ मत जाए भागवत हो रहा है तो ये भी गोजेंद्र मुखन है तो इसमें क्या है रस हमारा दिल तोड़ जाए तो इसमें स्फूर्ति नहीं होगा आनंद नहीं होगा जो देने के लिए आए वो दे नहीं पाएंगे श्रीमद भागवत जी महापुराण में अभी काल जो चर्चा हुआ था थोड़ा समय को आरती का समय आगे करके थोड़ा समय निकालो फिर हम चले जाएंगे तो आप ऐसे ही रहो हम पूछने भी नहीं आएंगे जो भी है एक बार आए हैं आपका कहने से ऋषि को बार बार बोला ऋषि बोला आएगा नहीं फिर चलो ठीक है किताब का कम थोड़ा हो गया आए और इधर जो है श्रीमदभागव जी महापुराण का पहला स्कंध तयदोशा विचार करते करते देखें जो जब कुरुक्षेत्र तो युद्ध में सारे समाप्त तो हो गया उस समय में युद्ध शुरू का पहले ही विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए दीदू जी विदुर जी चिंता किए भाई हमको इस सब लफड़ा में नहीं पड़ना है हम निकल जाए भाई ठाकुर जी का भजन करें चरण चिंतन करें सारे तीर्थों पर्यटन करते करते भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण का भजन किए अब जब खबर मिला कि कुरुक्षित तो युद्ध समाप्त तो हो गया सारे खबर मिला तो उस समय में बिदुर जी क्या किया वैष्णवों का आगमन जो है वो मंगल के लिए होते हैं किसी को नुकसान करने के लिए नहीं तो इस समय आपका बिदु जी महाराज हस्तिनापुर आए हस्त हस्तिनापुर आने का पीछे बहुत कारण है गुप्त तो कारण है ये सब हम बताने जाए तो समय तो खा गया बहुत समय अभी चला गया इसका पीछे एक कारण है जो पंच पांडव आदि है जिसको बहुत स्नेह मिला था पहले बाद में तो चला गया तो इसके बाद वो लौट आए और एक कारण था उसके जो बड़े भाई है धीतुराष्ट्र जी जो जन्म से अंध है महाराज बाहरी दृष्टि में जो अंधापन है ये तो अच्छा है ये फिर भी अच्छा है लेकिन हृदय में जो अंधापन है ये तो इसका कोई सुधार हो नहीं सकता आंखों अंधा है तो ठीक चले लेकिन हृदय अगर अंधा हो जाए वैष्णव को देखा नहीं जाए गुरु वैष्णव क्या चाहता है तो ये बड़ा दुख की बात है बिंदावन में हमको पूछा था बहुत सारे और हम बोले महाराज ये लक्ष्मी जी का ये जो वाहन है ये उल्लू कैसे हो गया इसका सिद्धांत तो चंडीगढ़ में बताया था महाराज ये तो बहुत हाथी घोड़ा बहुत हो सकता क्योंकि लक्ष्मी जी तो पूरा धन की मालकिन है तो ये इसका उल्लू कैसे हो गया हम बोले देखो बीचा सीधा है जिसका ऊपर लक्ष्मी जी सवार हो जाए वो उल्लू बन जाते वो पहचान नहीं पाते कौन गुरु वैष्णव है कैसा क्या है उसका धन की धन की जो उसका जो प्रभाव हो जाता है उससे उल्लू बन जाता है इसीलिए उल्लू ये सब दर्शन है विचार है जिसका ऊपर लक्ष्मी जी चढ़ जाए तो वो उल्लू बन जाता है उसको दिखाई नहीं देता कौन वैष्णव है क्या है उसका आचार आधार से कुछ नहीं दिखा देता ऐसा हो जाता है जो भी है इधर जो हस्तिनापुर में फिर इधर जो आए हैं हमारा विदुर जी इसका भी जय कारण है धीतोराष्ट्र जो अंधा है इनको बचाने के लिए क्योंकि ये तो इतना कृष्ण भगवान के साथ बात भी किया आते थे लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान को जो भगवान है उसका जो एक बात ग्रोहन नहीं किया गुरु वैष्णव का बातों को सिद्धांतों को गोहन नहीं करोगे तो आपका मंगल कैसे होगा एक ही है गोहन करो विश्वास का साथ एक गुरु जी कह रहे तो इसमें जब आए हैं तो संखेप में कह देते हैं तो हल्ला मच गया बीदू जी आए हैं तो जुधीशिर महाराज रोना शुरू कर दिया तो आप कैसे हमको छोड़ के चले गए थे हैं बोलो क्या करते बोलो जूद ऐसा जो जूद हुआ उसको उसमें हम दुख ये सब देखने को मिलेगा इससे हम चले गए तो उसका बाद फिर जो ऑन धित है उसका कमरे कमरे में गया और जाने का बाद उनको तत्वज्ञान का उपदेश दिया क्योंकि उस समय उस जमाने में जब दुर्योधन और उसका भाई जितना है 100 भाई है ना ये जो प्रकट थे उस समय में विदुर जी बहुत उपदेश दिए बहुत उपदेश दिए लेकिन वो सब उपदेश एक भी धितोराष्ट्र जी का हृदय में ठहरे नहीं क्योंकि वो इतना स्नेहो है पुत्रों के मारे वो एकदम विचार बिच, बदल देते थे वो बोलते थे हाँ ठीक बोला लेकिन उसका सामने ही विचार फिर बदल देते थे तो जब अभी जो जितना सारे पुत्र है सब तो मारे गए युद्धों में अभी उसका स्नेह किसका ऊपर होगा इसी बिदुर जी महाराज क्या किया अभी जाके उसको तत्वज्ञान ऐसा उपदेश किया महाराज ये आप सुनोगे का हैरान हो जाओ आप, आप हैरान हो जाओगे गाली दिया कैसे गाली है? ऐसा गाली नहीं है। बोले आपको शर्म नहीं आता जिस पंच पांडवों को आपको जला के मारने का कोशिश किए जिस पंच पांडवों को जो पत्नी है लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी जैसी उनको अपमान करने का कोशिश किए जिसको अपना जो हिस्सा है राज्य राजधानी का वो नहीं दिए अब पुत्रो सब चले गए आपको शर्म नहीं आता उसका अब भीम को बीज दान किए थे उसी भीम का इधर आके जैसे कुत्तों को टुकड़ा देता है मालिक क्या करते है? खाने के बाद हे टुकड़ा ले नियम है गृहस्थ ग्रियो, व्यक्ति पहला अपना खाने का पहला टुकड़ा देंगे गौ माता को और अंतिम टुकड़ा देंगे कुत्ता को नियम है तो ये कुत्ता जैसा पालतू होके है भीम को तो मानने का कोशिश अंतिम समय में जब युद्ध हो गया सारे हो गया और ऐसा रोना शुरू कर दिया भीम तू मेरा पास आओ हमको तो बहुत रोना शुरू कर दिया भीम जाना शुरू कर दिया कृष्ण निशेद किया है माझा मार डालेगा ये सैतान है वो भी भीम आ जाओ और रोना शुरू कर दिया ऐसे जैसे कि वो स्नेह करें और कृष्ण भगवान ने पहले से तैयार करके रखा था भीम कोई इशारा किया मत जाओ लोहे का भीम आगे कर दिया और लोहे के अभी को जैसा ऐसा किया ऐसा कर गया लोहे का भीम टुकड़ा टुकड़ा करके तो सोचो कैसा फिर भी पंच पांडव वैष्णव है इसीलिए इनका दोष नहीं देखा ये तो हमारा पिता का बड़ा भाई है तातो है हमारा देखना जरूरी है पिता माता है सो घर में लाके पालन पोषण कर रहे हैं इतना श्रद्धा है, इतना प्रीति है इसको बोलता है वैष्णव तो उसके बाद किया हुआ बोले भीम का दिया हुआ जो इधर जो अन्न है आप खा रहे है वो आपका विचार नहीं है हैं अभी आपका मौत पीछे खड़ा खड़ा है तो उपदेश दिए तो उपदेश आज कामयाब हुआ ये उपदेश काम में आया बहुत कामयाब उसी रात को क्या किया विदुर जी जो मार्ग दिखाया महाराज आप तो मरने वाला है दो दिन है बाकी अब भगवान का रास्ता जो है मार्ग संधान करो तो रास्ता दिखा तो क्या किया उसी रात को चल दिए आंखों में देखता नहीं ना पीछे दर्जा देखे पीछे दर्जा सामने दर्जा देखे जाए तो लोग देख ले सकता पहलदार है पीछे दर्जा देखे पूरा उत्तर दिशा में चले गए हिमालय है उसका तरा चले गए हिमालय उधर से ज़्यादा दूर नहीं चलना शुरू कर दे कितना दूर गांधारी माता भी चले गए। चली गई पीछे पीछे और बीदूर जी भी पीछा किया कहाँ जा रहे हैं जा जाके देखा एक पात पत्ता का कुर बनाया उसमें बैठ के एकदम भजन शुरू किया ऐसा भजन शुरू किया कि महाराज उसका तो सिद्धि हो ही जाएगा क्योंकि उपदेश कौन दिया था बिदुर जी दिया गुरु तो बिदुर जी है ना विदुर जी जिसका गुरु है उसका कोई नुकसान हो सकता है कभी नहीं हो सकता तो उसके बाद किया हुआ जब जुधिष्ठिर महाराज ने देखा जो घर में कहा गया पिता, पिता हमारा जो तातो है हमारा जो ये धीतराष्ट्र जी और माता गांधारी कहाँ गया रोना शुरू कर दिया बिदुर जी आ, तब ऊपर से नारद जी आए नारद जी आके बोले हे किस लिए राजो रो रहे हो बोले ऐसा ऐसा हालात है बोले तुम सोचते हो कि किसी को आप बचाओगे कैसे सारे जो जीव है वो सब जीव तो सांप का मुख में जो मेडक जाते हैं ना देखे हो साँप का मुख में मेडेक देखो मेडिक देखे हो हमारा देखने को सौभाग्य मिला मायपुर में एक मेडिक को सांप पकड़ के रखा है वो जहरीली है उसका सामने अभी ऐसे रहता तो डस देता उसका मुख में मेडेक है वो थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा कर रहा है मेडक को छोड़ नहीं रहा ऐसा पूरा तमाम दुनिया को ये जो काल रूपी जो मौत रूपी जो काल है सब पकड़ के रखा है सिर्फ निकालना बाकी है समझा मेरा बात सिर्फ निकालना बाकी है मेरा ये बात अब हृदय से अनुभव करो सिर्फ निकालना बाकी है कब निकालने कोई ठिकाना नहीं अब इतना समय खराब मत करो सब हो जाएगा छुट्टी इससे बोले क्या बोले ये जो है पूरा तमाम ये जो दुनिया है ये तो सांप का मुख में जैसे गया ऐसा है तो आप किस लिए चिंता कर रहे हो जो आप जो गांधारी माता और धृतराष्ट्र जी के लिए चिंता कर रहे हो उसको चिंता का कोई कारण नहीं है क्यों वो अभी उसको डिस्टर्ब मत करो थोड़ी समय बाकी है सात दिन का अंदर उसका शरीर भस्म हो जाएगा जुगाग्नी से सिद्ध हो जाएगा अब उसको भजन का मार्ग पर आप बाधा मत डालो समझा मेरा बात माना किया उसका स्थिति ठीक है कोई चिंता मत करो अब अपना चिंता करो ऐसा करके उनको रोका आगे जाके क्या हुआ ये कृष्ण भगवान जी दारों चले गए क्योंकि युद्ध हो गया और पितामह विश्व का बात काल बताया था ये सारे हो गया और उसका साथ साथ आपका अर्जुन जी महाराज अर्थात छोटे भाई ये छोटो भाई मतलब वो भीम का बात तो अर्जुन होता है ना नकुल सहदेव नीचे हैं तो अर्जुन भगवान का पास गए वो उधर का जो स्थिति है मतलब दारीका का क्या स्थिति है सब खबर ले अपना जो रिलेशन है आत्मियों है खानदान का सब खबर लेने के लिए भेजा है तो अर्जुन बहुत दिन हो गया छः महीना व्यतीत हो गया फिर आ नहीं रहा है तो जुदिशिर को बहुत चिंता लगा अरे तो गया तो दो चार दस दिन या तो एक माह एक महीना होगा दो एक महीना लेकिन ये तो बहुत साल बहुत समय हो गया अभी आ नहीं रहा है उसी समय जुदिशिर महाराज जी को फिर पहले का जो वो जो भविष्यवाणी सब याद आ गया ये तो नहीं हुआ कि उधर सब कृष्ण भगवान अपना लीला को संवरण कर लिया ऐसा तो नहीं है क्या ऐसा हो तो गया ऐसा हो तो ऐसा हो तो मुश्किल है ऐसा करके करते बहुत चिंता किया इतना चिंता किया चिंता करते करते एकदम बड़ा बेहोश हो गया उसी समय अर्जुन आए अर्जुन लौटाए, आए और ज्युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बोलना शुरू अर्जुन अर्जुन रोना शुरू कर दिया बताते नहीं कुछ अर्जुन वहाँ का खबर क्या है अर्जुन वहाँ का खबर क्या है बताते क्यों नहीं बोलो क्या खबर है बार बार बोल रहे उत्तर नहीं दे रहा बाद में ऐसा फूट फूट के रोना शुरू कर दिया कि पूछो मातु क्या हुआ बाद में बोलना शुरू कर दिया महाराज वो तो अर्जुन तो वो है वही अर्जुन है वही गांडीव है सब कुछ है लेकिन वो ताकत नहीं है सारे जिसको दोस्त समझा था दोस्त बंधु हरीना बंधु रूपीणा वो तो गया क्या कहते हो हाँ वो गया तमाम जदवंश सारे समाप्त तो हो गया दो तो एक बचे हैं लेकिन सारे समाप्त तो हो गया कोई नहीं है ऐसे ऐसे सब समाप्त तो हो गया और भगवान भी अपना लीला को संगमरण कर लिया और जाते समय जो हमारे ऊपर आदेश था जितना सारे पत्तियां हैं कृष्णों सारे लेके हमको पहुंचाने का मुजुमा था एक जगह उसी समय किया हुआ आम लोगों को लेके जाए हम तो बड़ा भीड़ है तीर धनु सब है मेरा पास गांडी भी है लेकिन रास्ते में एक कोल नीचा नीचा जाति है ना कोल काला काला एकदम छोटा देखे ना जंगल में रहता है सांताल कोल भले ऐसा निषाद ये सब जो जाती है मेरे को आक्रमण किया मरा हैरान की बात है वही गांडीव है वही अर्जुन हो हम है लेकिन जब युद्ध किया तो उन लोगों का पास में परास्त हो गया है हाँ परास्त हो गया वही गांडीव है वो अर्जुन हो जिसको महादेव जी आलिंगन देते थे जिसको इंद्र एक ही साथ सर्ग में ये शरीर में ये जो हमारा अर्जुन का शरीर इसी शरीर में हमको इंद्र का साथ एक ही सिंहासन में बैठने का मौका मिला था ऐसा सम्मान किसी को नहीं मिला था वही अर्जुन है लेकिन आज वो लोगों का सामने मैं हार गया और सारे पत्नियों को लेकर चले गया और तो बात रहस्य तो चैतन्य महा बता दिए इसको लेके भी बड़ा बड़ी गंडोगोल होता है लड़ाई होता है महाप्रभु जब सनातन गोसाई को सिद्धांत तो बताए श्री रूप गोसाईपाद को सिद्धांत तो बताए उस टाइम बताए ये देखो महिषी हरण लीला महिषी महिषी को हरण कर के ले गया महिषी हरण लीला और कृष्णों का जो अंत अंतोध्यान है सब मायामय है भगवान ने जादूगोरी किया सिद्धांत तो किसी के किसी का दिमाग में नहीं आएगा ये सब जादूगोरी किया कृष्ण ने इच्छा करके तमाम दुनिया को बोखा बना दिया कृष्ण का पैर में तीर लगा ऐसा वैसा जो सिद्धांत तो है बेकार भागवत में सिद्धांत है चौतन तो वहां पर विचार सुनो आज तक चौतन तो, तो सुने नहीं हो पूरा चैतन्य तो भागवत सुने नहीं हो जो लिस्ट हमने दिया है इसका पास एक किताब देखे ना कैसे अब तर्क उठाओगे तमाम दुनिया का सिद्धांत तो लेकर गुरु वैश्व को रहना पड़ता है कौन क्या उल्टा आक्रमण कर दे विचार करना पड़ता है परे मीना बेकार की बात बोलने से होगा नहीं तो देखो बात यह है महिषी हरण लीला और जो कृष्ण का अंतोध्यान है ये तमाम दुनिया को बोखा बनाने के लिए असली विचार तो ये है कृष्ण भगवान का भागवत में है रथ आया था रथ आया था कृष्ण रथ में सवार हो गया और तीर चला गया अब बाहरी दुनिया आदमी बोलते हैं महाराज ऊँ पुराण में है महाराज ऐसा कृष्ण का पैर में तीर छोड़ा था खीर लगा था शरीर शांत हो गया हाँ भगवान मर गए यही विचार को लेकर रहो ये अच्छा होगा <laughs> सुनो प्रेम से सुनो ऐसा मत चिंता करो तो क्या है महाप्रभु ने ये सब विचार दिखाया जो महाप्रभु का संप्रदाय है महाराज इसमें जितना सारे संपत्ति हैं ये किसी को नहीं मिलेगा ये तो तकदीर ख़राब है महाप्रभु बोलते हैं हम वाराणसी आए इतना भारी भुझा लेके चलो ऐसे ही से देव मुफुदन देके चलेंगे ऐसे चले जाएंगे कैसे ठीक है तो बाद में ये सब जो हालत हुआ तो पंच पांडव क्या किए जब देखिए कृष्ण भगवान चले गए तो वो भी अपना रास्ता को सब राजधानी राज परिवार सब छोड़कर चले गए और द्रौपदी भी पीछे पीछे चली। स्वामी जो है पंच पांडव जो है किसी ने पीछे मोड़ देखे नहीं देखे नहीं और द्रौपदी भी कनेक्शन और जो सम्पर्क संपर्क हटा लिया सिर्फ पीछे चल रही और कुंती देवी तो पीछे से सुन रहा था अर्जुन जो अर्जुन और, और जो ज्युधिषि महाराज का साथ बोल रहे हैं रो रो कर कुंथी देवी पीछे घर का पीछे से पर्दा का पीछे से सुन ली और उसके बाद उधर ही सर छोड़ दी बस उधर ही इतना प्रेम है भगवान का लिए उधर ही छोड़ दिया बस सोरी छोड़ दिया अब पंच और पंचमंड चले गए और यहाँ परीक्षित जी महाराज जी को पूरा राज सिंहासन में बैठा के गया जब परीक्षित महाराज जी को राज सिंहासन में बैठा के गया ये परीक्षित महाराज जी का बारे में बताने जाए तो बहुत समय लगेगा इसका बारे में भागवत में बहुत जगह है एशो महाभागवत हो ये महाभागवत है ये वैष्णव का खानदान में इतना पंच का खानदान में इतना है उसका जन्म कुंडोली जब बना था उसका बारे में वर्णना करने जाए तो अब हैरान हो जाओगे जन्म कुंडोली सब ऋषि ने बोल रहे ये राजन ये बालक ऐसा होगा ये बालक ऐसा होगा फिर जब ये जो, जो ये जो परीक्षित महाराज जी ये पांच पांडव था जुधिष्ठ महाराज आदि इन लोगों का अनुगत्व में हले तो चले गए लेकिन फिर ये राजा प्रजाओं को इतना प्यार करते थे जैसे अपना पुत्रों को पिता प्यार कर समझे राजा इतना बत्सल और किसी चीज का कमी नहीं था और इसी राजधानी में राज्य में कहाँ जाए पूरा पृथ्वी में उनका शासन चलता था जहाँ जाए ता परीक्षित महाराज का जय जयकार है सब परीक्षित महाराज को आदेश को पालन करते थे परीक्षित महाराज ने एक दफे सवार होकर जा रहा था और जाते जाते देखा जो एक गोमिथुन अर्थात एक वृष्व है एक गो इसको एक शूद्र है वृषभ इसको तारण करना है पिटाई कर रहा है तो जब परीक्षित महाराज ने ये देखा वो तो छलांग लगाकर तो एक एकदम निकाल दिया शोट कौन हो तुम इसको हमारा हमारा राजधानी में हमारा राजस्व में ऐसा कभी नहीं हो सकता ऐसा किसी ने अधर्म नहीं किया ने गोमाता को कष्ट दे रहे हो और वृक्ष जो है इसको कष्ट दे रहे हो और का एक पैर देखा तीन पैर किसी ने कट लिया ये सब करते करते विचार करते करते फिर देखे वो जो भृषो जो जो बृसो जो है वो धर्मो धर्मो धर्मों जो है वह वृक्षो रूप पकड़ कर, कर आए ये जो विस्वरूप पकड़ के आए क्योंकि कलिकाल में स्वत्व छोड़कर बाकी जो धर्म का जो तो तीन पाद है सारे गया और कुछ नहीं है सारे गया ये महाराज क्या किया ये महाराज जब कली को शासन किया क्योंकि धर्म का तो चार पात है तपह शौचम दया सत्यम तपो शौचो दया सत्यम ये चार किस्म का पाद है और कली में तो तीन पाद गया क्योंकि आप तो टॉप नहीं कर सकते शरीर तो नाजुक है सोचो भी नहीं होता क्योंकि कितना साफा रहोगे कितना पवित्र रहोगे संभव नहीं है शरीर आपका ऐसा है शरीर आपका ऐसा है जो ठंडी का मौसम में दो चार बार नहाने जाओ तो हो गया छुट्टी है, है करने नहीं पाओगे यहाँ तक कि नहाना बंद कर भी दिया कभी कभी लेकिन जो संत महात्मा है उसका अंदर में ऐसा विचार है बहुत विचार करके चलते हैं वो वो शिला भक्ति प्रमोद पुरियोसी महाराज का जो सोचो है वो किसी ने अगर देखा है तो पागल हो जाएगा भले स्वर्ग का देवता लोग भी उसका अनुकरण नहीं कर सकता जब चौकपीट में इंचार्ज से गुरुजी जी तो अब बोलते थे प्राचीन व्यक्तियों से सुना हमने तो नहीं देखा तब तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था भले आपका गुरुजी जब सौ चौकर में सापस की लघु संख्या लगा लघु संघा का टाइम पे महाराज जी पूरा कापड़ उतर का गामछा पहन के जाते थे और करने का बाद इतना तक धोकर फिर आके कपड़ा कौपिन पहन के कपड़ा पहन के आचमन करके फिर काम करता आज यदि डोल डाल हो अर्थात बड़ा संख्या लघु संख्या छोड़ के बड़ा संख्या तो पूरा नहाता मेरा भी ऐसा भी जाता है वृंदावन में इतना ठंडी में कितना ठंडी है उसमें दाऊ जी का थोड़ा सेवा करते थे उस समय ऐसा होता था एक बार नहा लिया महाराज अचानक क्या हो गया मंदिर खुलेगा प्यार फिर जाना पड़ा फिर दो फिर वही ठंडी पानी में गर्म पानी नहीं है उसी बर्फीली पानी तो ये शौच कर्म जो है साधारण आदमी का बस का काम नहीं है जो पक्का ब्रह्मोचर जो पालन करे जिसका अंदर मैं पूरा इंद्रियों को एकदम कंट्रोल में रखा है उसका लिए संभव है तपो सोचो दया सत्यमीति पादाह पादाह कृत्य था सत्य युग में ऐसा था आज तक धीरे धीरे गया और सत्य है जब ये आक्रमण किए कौन जब ये परीक्षित महाराज ने बहुत जोर से आक्रमण किए बोले तुमको तो हम मार डालेंगे तुम कैसे इसको आक्रमण कर रहे हो मेरा राजधानी में हिम्मत कैसे हुआ उन्होंने पैर में वो देखे तो अभी तो हमारा उपाय नहीं कली देखे तो हमको अभी काट देंगे क्योंकि शॉट खोल दिया ऐसा करके तो उन्होंने क्या किया छलांग लगा के पैर में गिर गया राजन बचाओ मेरे को जब पैर में गिर गया तो नियम है जो शरणागत हो गया उसको मारना नहीं चाहिए तो बोले ऐसा क्यों किया बोले जो भी हुआ गलती हो गया अब क्या करें हम कहाँ जाए कहाँ जाए हम बोल तुम हमारा राजधानी से दफा हो जाओ बोले तो राजधानी से दफा कहाँ हो जाए जहाँ देखे सभी जगह आपका राजधानी है आपका तो राज्य है, है, है, है पूरा आपका राजधानी और राज्य है पूरा कहाँ जाए आपका शासन तो कायम है हर जगह अब हम जाए कहाँ तो उन्होंने बोला ठीक है काम करो सुनो तुम्हें तो तुमको हम थोड़ा हमको भी स्थान दे दो तो कि हम ठीक है परीक्षित महाराज को चिंता आया बोले परीक्षित महाराज चिंता किए देखो ये कली तो कली है कली मतलब फाइटिंग अच्छा करने जाओ तो कली फाइटिंग हो जाएगा तो कली का प्रभाव ऐसा ही है अच्छा कर्म करो तो वो करने नहीं देंगे तो उसमें कली जब आ गया तो परीक्षित महाराज ने देखा कि ये जो कली आए हैं ये तो बदमाश है ही है लेकिन ये कली का अंदर एक ऐसा अच्छा गुण है ये कली को मारने से फायदा नहीं है क्योंकि जो तेता दापर में इतना कष्ट करके भजन नहीं हो, होता था कली कल में एकदम नाम करने से भजन हो जाएगा तो इसी कली को हम मार डालें तो बहुत सारे नुकसान हो सकता है, है? तो इसलिए विचार दिया गया सनो ऋषि प्रस्तुत किए अच्छा परीक्षित महाराज मार डालते तो अच्छा होता कली बोले महाराज ये जो राजा है परीक्षित महाराज सारंग इारभुक सारंग मतलब जैसे मधुमक्खी फूलों में बैठकर मधु को पान करते हैं फूलों में बैठकर मधु को पान करते हैं ऐसा ही परीक्षित महाराज सारोग्राही है उन्होंने चिंता किया कि कोली को अगर मार डाले तो कोई फायदा नहीं वो अगर रहे तो बहुत आदमी का सुधार हो जाएगा क्यों कलिकाल में एकांतो नाम संकीर्तन के द्वारा बहुत सिद्धि अनायास हो जाएगा विशेष करके ये कलिकाल में सब कलिकाल में ही संकीर्तन का विधान है लेकिन विशेष करके ये कलिकाल में जिस कलिकाल में श्री चैतन्य महाप्रभु जी सपार्षद उतार आए हैं अपना गोलोक को छोड़कर गोलोक को छोड़कर मतलब गोलोक में भी है एक एक सिद्धांत तो बताने जो हमको डर होता है अभी क्योंकि आप समझोगे नहीं गोलोक छोड़ के आए हैं इसका मतलब गोलोक में नहीं है ऐसा नहीं आप किसको बताए गोलोक छोड़ के आए तो मतलब गोलोक में भी है और इधर भी है भगवान का नियम है वृंदावन धाम इधर आए लेकिन वृंदावन धाम ये गोलोक में भी है ये अपरागिक जगत का ये विचार है ये सब अ कख प्रिमिनारी जैसे किंडर में बच्चा को दाखिल करते हैं यहाँ का सिद्धांत अभी ये सब नाम आप पता हो तो उल्टा लगेगा तो ये जो है अभी सरंग व सार्वभुक कलेर दोष निधे राजन ओस्ती एक महान गुण कित्यनाद एव कृष्णोसव मुक्त संग परम ब्रजेत ये श्लोक बोले कली तो दोष की खजाना है लेकिन ये गुण ऐसा है कि तमाम दोषों को मेकअप कर देगा कित्यनाद एव कृष्णोस्व मुक्त संग परम ब्रजय कीर्तन करते रहो साधु संग में पक्का साधु संग में संकीर्तन करते रहो आ देखो इतना दिन तक क्या हुआ था उसका बात क्या हुआ देखो तो संग वस्तव करो तो क्या हुआ तो बोले इसलिए उसको मारे नहीं उसको छोड़ दिया लेकिन चार जगह दे दिया है जब प्रार्थना किया हमको मारा, हमको भी रहने का एक जगह भगा दे दो तो बोले ठीक है तू तो एक काम कर सुतो वाचो सुतो बोले। बोल रहे बैजन अभ्यर्थित तो तस्मी स्थानानि कले ददो दूतम स्नानम स्त्रीय सुना जत्राधर्म चतुर्विदहा ये चार स्थान दिया दूत दूध खेला जहाँ दूध जानते हो हैं जुआ खेला पान जहाँ तमाम किस्म का नाशा है पान मतलब बीड़ी सी के सब लेकर जितना सारे तमाम है तमाम पान धूम्रपान से लेकर नशा जितना सारे है ये पानों का दूतम पानम स्त्रीय जहाँ स्त्री हैं भोगने का सारे वहां लड़ाई हो जाता सारे सुना प्राणी हिंसा आदि जहां है वहाँ होगा समझा मेरा बात कोली को परीक्षित महाराज ये चार स्थान दे दिया किसने परीक्षित महाराज ये चार स्थान दिया परीक्षित महाराज विचार करके देखे कोली रहने से तो अच्छा होगा ये तो संकीर्तन के द्वारा सिद्धि हो जाए और एक बात ये जो दूत है दूत दूतम और जो जुआ ये तो संतोलोग जो होशियार आदमी है तो नहीं करेगा तो और जो पान वो भी होशियार आदमी है तो नहीं करेगा स्त्री संग खमाखा ये तो होशियार आदमी नहीं करेगा सुना प्राणी हिंसा भी होशियार आदमी नहीं तो परीक्षित महाराज ने सोचा जो होशियार आदमी है उसका लिए तो मुसीबत है नहीं जो होशियार नहीं है वो तो उसका तो मुसीबत ऐसे भी है ऐसे भी है मुसीबत तो रहेगा ही उसका वो तो आपने कोई चिंता नहीं करते पागल है तो उसका तो उसका लिए हम क्या करें तो इसके बाद कोली कोली फिर से परीक्षित महाराज के चरण में प्रार्थना किए जो महाराज आपने जो स्थान दिए हो ये स्थान में, में मेरा स्थान बड़ा जगह कमी हो जाएगा थोड़ा खुला जाएगा तो थोड़ा और रहे ठीक से रहे इतना कम जगह में होगा नहीं बड़ा भारी प्रार्थना किया हमारे इतना छोटा जगह में हमारा होगा नहीं थोड़ा फ्लैट को बड़ा कर दो थोड़ा तो उस टाइम में किया क्या किया जो जाचो पुनस्ानय या तो रूपम अदात प्रभु तथो अन्यतम मदम क्याम रजो बैरम चौपंचम सोना जो है सोना जो धन दौलत है सोना हीरे मुनि मुखि उसमें कली को स्थान दे दिया क्यों जहां वो रहेगा अपने आप लड़ाई हो जाए भाई भाइयों में खुना गुनीता अपने होगा इससे तो तो अन्यतम मिथ्या आ जाएगा जहां धन दौलत है सोना रूपा हीरे मोती मानिक ये सब जहां जा, हीरा फेरी है वहां तो झूठा भी आएगा मद अहंकार भी आएगा काम भी तो रहेगा ही रजो जितना रजोगुन रहेगा हम ऐसा है वैसा है ऐसा विचार रहेगा ये तो रहेगा ही और इसका बाद बिरन सब लड़ाई भी रहेगा हिंसा आदि सब रहेगा उसमें क्या किया जाए तो ये चार स्थान पहले दिया था उसका बाद अभ्यर्थित सदा स्थानानी स्थानानि द फिर कली, कली को नया एक जगह दे दिया उसमें पूरा खुला जायगा उसको थोड़ा मिला रहने का अभी ये जो परीक्षित महाराज का बारे में प्रश्न आया जो परीक्षित महाराज का जो द्रोणाचार्यों का अस्तो के द्वारा सुतो बता रहे सुतो वाचो जो वोई द्रोणास्त विप्लुष्ट न मातु रुदरे मित ऐसा आश्चर्य है बात है जय आपका जो का लड़का औसतमा ने ऐसा अस्त्र प्रहार किया जो मैया का कोप में फिर भी उधर भगवान जी उसको रक्षा किया इतना हंगामा हो गया था अरे ब्रह्म अस्त्र तो छोड़ दिया था भगवान उधर का अंदर में प्रवेश किया जाके रक्षा किए तो बच्चा को बचाया बचाया तो ये जो है ये इसको तो इसको कैसे महाराज सांप लगा जैसे कि वो सब छोड़कर गंगा का किनारे जा बैठ गया इसका कारण क्या है इतना सारे राज्यों राजधानी है सारे छोड़कर इस चले गए इसका उत्तर देते हुए पहले बता रहे हैं कि महाराज इसका पीछे कारण है एक दफे ये भी ठाकुर जी का एक इच्छा है लीला है एक दफे परीक्षित महाराज जी घोर पर सवार होकर खत्रियों का नियम है वो जंगल में गया पशु शिकार करने के लिए गए उधर वहां जब गए उस टाइम पे क्या हुआ बोले पूरा दिन जंगल में भटकते भटकते उसका इतना प्यास आ गया भूख प्यास इतना जोर जोड़ते लगा तो महाराज वो चिंतित हो गया महाराज क्या हुआ इधर तो कोई नहीं है अंतिम में समी कृषि का आश्रम में पहुंचा सामने ही था देखा तो ऊरा अंदर गया देखा ऋषि ऋषि ऐसा बैठ के भगवान का चिंतन में थे स्थानोत्रयात उपरतम लिखा हुआ है जब राजन ने बार बार बुलाया बार बार बुलाए लेकिन सारा नहीं आया कोई रिस्पांस नहीं आया कोई पानी चाहिए थोड़ा और राजन आया है तो बैठने का भी जायगा चाहिए तो बातचीत करे लेकिन इतना बार भूलाया फिर भी कोई कि किंतु तो ऋषि तो अपना अंदर में नहीं थे वो तो भजन में लगे थे पूरा लेकिन ये परीक्षित महाराज जी सामने एक तो मरा हुआ सांप था उसको धनुष देके इसको उठाया और ऋषि का गले में लगा दिया और गुस्सा होकर चले गए अब प्रश्न उठता है महाराज ये तो हैरान की बात है क्योंकि भागवत जी में जिसको महाभागवत बोला गया बार बार एक बार नहीं चार पांच जगह इतना प्रसंग सा ये परीक्षित महाराज जैसा वैष्णव इनके कैसे ऐसे बुद्धि खराब हो गया ध्यान से सुनना ये भी लड़ाई हो गया बहुत जाएगा ध्यान से सुनना हमने ध्यान से सुनना ये जगह अगर उल्टा सोचो कि गया आपका यहां जो है एक विचार आएगा ये विचार को सुनना अब इसका दिमाग कैसे खराब हो गया कि ये तो वैष्णव है वैष्णवों का जो महाभागवत है उसका लक्षण किया है ऐसा भागवत सिद्धांत में दिया हुआ है वैष्णव का कभी भी गुस्सा नहीं आएगा कुछ भी आप करो कभी आने आएगा नहीं और अपना अंदर में इतना कंट्रोल है तो पूछो मा भूख प्याज भी है फिर भी वो इतना सहन कर लेते हैं उसका लिए कोई विचलित नहीं होता लेकिन यहाँ कैसे हो गया परीक्षित महाराज का एक प्रश्न उठता है बहुत जगह से हमने सुने हैं बड़ा दुख हुआ सिद्धांत तो सुने हैं वो लोग बोल रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज ने स्वयं जो कोली को स्नान दिया था सोने का अंदर आप परीक्षित महाराज का सर पे जो सोने का मुकुट था तो कोली आ गया ध्यान से सुनना कोली आ गया तो कोली तो सोना तो था ही मुकुट में उसमें कोली आ गया उसका बुद्धि खराब कर दिया इसमें बड़ा धक्का लगा मेरा दिल में हम बोला ऐसा सिद्धांत तो कहाँ से तुमने बोला कौन सी टीका का लिखा है बताओ सिद्धांत तो ये है चैतन्य चैतन तो तमाम शास्त्रों का सिद्धांत तो है जहाँ कृष्णो तहा नहीं माया रोधी जिसका हृदय में कृष्ण हर वक्त बैठा हुआ है जिसका जिंदगी में कृष्ण छोड़कर दूजा कोई भाव नहीं है उसका बुद्धि खराब हो सकता अच्छा दूसरा एक सिद्धांत तो ध्यान से सुनना तो तो बड़ा बुद्धिमान और एडुकेटेड हो ध्यान से सुनना ये जो परीक्षित महाराज का जो मुकुट है ये कोई किसी ने दिया था कि उसका खानदान का पहला उत्तर दो परीक्षित महाराज का जो मुकुट है ये कि उसका खानदान का था कि किसी ने नया करके बनाया के दिया खानदान का था नियम है जब अभिषेक करे जो जुधिष्ठिर महाराज का अपना जो मुकुट है वो पहना देते नियम है राइट अब बात होता है जुधिश्चिर महाराज को कौन पहना था पहना दिया था कौन ना ना ना ना धीधर तो नहीं पहना था कहा तो सुना ही नहीं कुछ <laughs> कृष्ण भगवान का अनुमोदन के द्वारा सारे ऋषि समाज आए थे राष्ट्रीय जुगो में पूरा तमाम पृथ्वी लड़ गया एकदम पृथ्वी के जय प्राप्त करके फिर भगवान श्री कृष्ण का अनुमोदन था भगवान श्री कृष्ण मुकुल को दिया बह राजनी पहन लो जो मुकुट साक्षात कृष्ण का अनुमोदित है साक्षात कृष्ण ने उतार के भैया ये आपका समझा मेरा बात भागवत का सिद्धांत तो। जो मुकुट स्वयं कृष्ण दिया है उसी में कली का हिम्मत कैसे हुआ उसी में प्रवेश ध्यान से सुनना भले ही सोने का बना हुआ है लेकिन वो दिया था कृष्ण ने कृष्ण और ऋषि सब था अभिषेक किया जुधिष्ठ महाराज को और मुकुट को पहना दिया था जो मुकुट पूरा खानदान का है पूरा कृष्ण का अनुमोदित है उसमें कली का हिम्मत कैसे हुआ उसमें प्रविष्ट हुआ यह सिद्धांत तो है कभी नहीं हो सकता कली का प्रवेश मुकुट में नहीं हुआ था भले सोने हैं हीरे मोती है, है किंतु वो दिया था कृष्ण वो दिव्य मुकुट है उसमें कली का प्रवेश नहीं ऐसे दुनिया में देखो लक्ष्मी का साक्षात लक्ष्मी देवी का दिए हुए जो सम्पत्ति अलग है और जख्खो जो है कौन है कुबेर कुबेर का जो दौलत है वो अलग है जिसका खानदान में लक्ष्मी का दिया हुआ जायदाद है उसको देखोगे कि कितना शांति विराज करते हैं और जिसको दे देते हैं कौन कुबेर वो तो अनुमोदन कर देते हैं साक्षात लक्ष्मी जी नहीं देते कुबेर का संपत्ति वो क्या है उसको देखो उसका नतीजा देखो तो संपत्ति एक किस्म का नहीं है हमने एक एक देखा जिसका खानदान में पूरा लक्ष्मी का दिया हुआ है पूरा खनदान में और एक एक है काल हेराफेरी किया ऐसा उसे क्या बात? पूरा दौलत का मालिक हो गया उसका नतीजा देखा लक्ष्मी का दिया हुआ है जो संपत्ति उसी में हंगामा ज़्यादा नहीं होता लक्ष्मी जहाँ तो हंगामा तो होगा ही थोड़ा लेकिन उतना नहीं है जितना कुबेर का जो दिया उसमें संबंध हार का खून खराब यह सब रहेगा तो वो जो है इसमें ये सिद्धांत तो आया है जो ये जो परीक्षित महाराज ने जो मुकुट पहना था वो मुकुट कहीं साधारण मुकुट नहीं है तो किसी ने अगर ये सिद्धांत कहे कि परीक्षित महाराज का मुकुट में सोना था आप परीक्षित महाराज स्वयं कोली को उसमें रहने का आदेश दिया तो उसका दिमाग खराब हो गया तो इसमें आपका महाभागवत महाभागवत परीक्षित महाराज के चरण में आपका अपराध हो जाएगा परीक्षित महाराज जी के चरण में आपका अपराध हो जाएगा तो सिद्धांत तो क्या हमने बताया इसमें नहीं हुआ तो कैसे हुआ महाराज तो सिद्धांत तो कुछ बताओ तो ये नहीं हुआ तो कैसे हुआ इसका जो उत्तर स्वयं परीक्षित महाराज जी स्वयं दे रहे परीक्षित महाराज जी स्वयं इसका उत्तर दे रहे हैं कि महाराज हमारा ऐसे कैसे हो गया ध्यान से सुनना परीक्षित महाराज जब ऐसा सांप को लटका के फिर वापस आए वापस आए राजधानी में वापस आने का बाद उसका अंदर में इतना उद्वेग हुआ अरे महाराज हमको ऐसे कैसे ऐसा हो गया आज स्वयं बोल रहे हैं परीक्षित महाराज स्वयं बता रहे हैं कि हमारा दिमाग ऐसा कैसा हो गया आज तो अभी जिंदगी में हमारा जन्म से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज तक मतलब आज का दिन जो हुआ आज का पहले कभी तक ये विचार नहीं आया हम हमसे कोई गुरु वैष्णव भगवान या धाम नाम किसी का निंदन नहीं हुआ आज हमने ऐसे कैसे कर दिया हमको तो आश्चर्य जो लग रहा है कैसे हमने कर दिया इसी समय में क्या हुआ सनक सनक जो जो सौमिक ऋषि सौमिक ऋषि का जो एक बेटा है छोटा वो खेल कूद कर रहा था किसी ने जाके बोला ये देखो तुम्हारा बाप पापा का पिताजी का कितना अपमान हुआ ये एक राजन आया था राजन आके तुम्हारा पिता का गले में सांप लटका के चले गए उन्होंने तो एकदम गुस्सा हो गया ब्राह्मण है तो है ही है तेजस्वी है बहुत भजन करते जो भजन करते उसका तेज देखोगे तुम्हारे जहाग एकदम भजनशील व्यक्ति को थोड़ा बहुत हो जाए अरे दुनिया हिल जाएगा ये जो है वो सांप दे दिया बले कैसा हिम्मत है राजन राजन तो रहेगा ये ब्राह्मणों का गेट का बाहर रहता है वो तो पहलदार है ब्राह्मणों का उसका कैसे हिम्मत हुआ कि गेट का अंदर प्रवेश हुए और ऐसा करके किए देखो हम अभी उसको मजा चखा रहे बोल के क्या क्या एकदम सांप दे दी चलो जो राजन जो ऐसा किया है राजन उसको सात दिन का अंदर तख्खक तो नाम का जो सांप है वो डस्ट देंगे वो उसका सारे गुजर जाएगा चलो जब अब सांप तो दे दिया कौसु नदी का पानी लेकर एकदम जेनु पकड़ कर ऐसा करके सांप दे दिया और फिर वापस आए आके देखे पिताजी का गले में सांप है और जो एकदम चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया इतना जो जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया स्वामी उनका ध्यान भंग हो गया ऐसा करके क्या है उसके बाद देखे गले में सांप है उसको फेंक दिया पहले बोले बेटा आप रो रहे क्यों क्या हुआ तो फिर कहानी बताएं तो समीक मुनि ने प्रसन्न दूर की बात है बड़ा दुख किया अरे महाराज क्या किया तूने बेटा तूने क्या किया ये जो राजा है वो पूरा पंच का खानदान में ये तो एक जतिष है जतिस को है इसको तूने साफ दे दिया क्या हुआ था ये पता करना था राजन तो ऐसा कभी नहीं किया आज तक ऐसा नहीं हुआ उसका खानदान में ऐसा है इतना श्रद्धा करते साधुगुरु वैष्णव ब्राह्मण को एक छोटा सा गलती किया इसका लिए तू इतना बड़ा साप दे दिया एकदम जिंदगी से है ऐसा नहीं उचित था शास्त्री देना था तो दूसरा शास्त्री दे था तो एकदम मौत उसका साप दे दिया उसका सात दिन का अंदर मर्द मौत आ जाए तो फिर ये जो है आपका समिक ऋषि भगवान का और ऐसा करके उठाया ठाकुर जी ये जो हमारा नादान लड़का है वो तो किसी भी हालत से उठा किसी भी हालत से किसी भी हालत से, से इन्होंने कर दिया हे ठीक है, है किसी भी हालत से हो गया ठाकुर जी ये नादान बच्चा है इसको क्षमा कर और टीकाकारों ने सिद्धांत तो लिखा परीक्षित महाराज का जो ये हालत हुआ था ये भी इच्छा करके जोग माया के द्वारा प्रस्तुत था महामाया नहीं दुर्गा देवी का अधिकार नहीं है माया माया ने इच्छा करके ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया स्थिति पैदा कर दिया ये परीक्षित महाराज का अंदर उस समय के लिए थोड़ी सी समय के लिए ऐसा हो गया था ना तो ये ऐसा करता ना तो सप मिलता ना तो परीक्षित महाराज गंगा के किनारे बैठता ना तो सुखदेव गोस्वी आके भगवत कथा बोलता गीता भी ऐसा है अगर अर्जुन के अंदर में प्रश्न नहीं आता युद्ध कर देते महाराज हो गया छुट्टी में उसके अंदर में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको खारा करके फिर गीत का गीता का उपदेश किया परीक्षित महाराज की भी ऐसा हालत भगवान जी भगवान की इच्छा से ही हुआ था नहीं तो वो खुद बोले हमारा जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ अचानक आज कैसा हो गया वो बोलना शुरू कर दिया आज अगर हमारा ऊपर ये जो अपराध हमने करके आया है इसका अगर सास्ती हो जाए तो हम प्रसन्न परिकृत मार खुद बोल रहे हैं परिक्रमार खुद बोल रहे आज हमारा जो अपराध करके हमने आया है इसका अगर सास्ती अगर हमारा हो जाए तो हम बड़ा प्रसन्न रहेंगे इतने में एक बालक आया उधर से वो श्रमिक उन्हीं का उधर से राजन के बोल के गया श्रमिक ऋषि का पुत्र जो है आपको साँप दिया सात दिन का अंतर आपको तख्खक डांस लेगा आप अपना रास्ता खोलो आप अपना मार्ग देखो कैसे आपको चलना है जब सात दिन का जो मोहल्लत मिल गया सात दिन का नोटिस आपका जिंदगी में हमारा जिंदगी में सात मिनट सात सेकंड का भी कोई गारंटी है नहीं समझा मेरा बात आपका जिंदगी में हमारा जिंदगी में सात सेकंड का भी कोई नोटिस नहीं आया कि महाराज सात सेकेंड आप जियो बस उसका बाद आपका किसी भी मुहूर्त तो हमारा जिंदगी चले जाए लेकिन परीक्षित महाराज जी का सात दिन का नोटिस मिला था परीक्षित महाराज जी सात दिन का ये नोटिस जो मिला इसका पूरा का पूरा फायदा लूट लिया भागवत कथा के द्वारा आर भागवत में प्रसंग आएगा सुनो दिल प्रसन्न होके सुनो वहाँ देखोगे एक राजा खट्टांगो राजा खट्टांगो राजे का प्रसंग आता है खट्टांगो राजा को देवोता बहुत प्रसन्न हो गया देवता लोग को बहुत सहायता किया पूरे युद्ध में सहायता किया देव अशु लोगों को हरा दिया तो देवता लोग आशीर्वाद बोले महाराज वर मांगो हमसे तो खटों राजा बहुत चालू है मतलब वर तो मांगे कैसा बर मांगे काम करो पहले बताओ कि हम हमको जीना कितना साल है क्योंकि देवता लोग बोल सकता है हमारा आयु का शेष कितना है तो देवता लोग ने देखा देखे बोले महाराज ये तो आश्चर्य की बात है अभी तक देखा नहीं जब आप बोला तो देखना आपका तो आयु नहीं है वो दो एकदम ए, काल आयु बाकी है तो उन्होंने बोला तो आप बौर लेके क्या करें हम जब काल बाकी है तो आपने बता ही दिया है काल के काल के अंदर दो मुहूर्त उसका अंदर में क्या किया तुरंत एकदम राज मुकुट सारे फेंक दिया देखे अचानक जाकर निर्जन स्थान में जाकर ऐसा भगवान के चरण में लगन लगाया देखो विचार देखो ये कोई भागवत का सिद्धांत तो है चैतन्य महाप्रभु का एकदम जान है मूर्त गाल है मूर्तकाल वाक्य एकदम राजपाट सब फेंक दिया और जाके बैठ गया भगवान के चरण में एकदम लगन लगे दिए बस सिद्धि प्राप्त हो गया उस दिन बोला था ना जंगल में घुटते घुटते एक राजकुमार का कहानी आपका संबंध हटा लो दुनिया से बस समाधान हो गया संबंध जोड़ के रही हो ऐसा समस्या आ रहा है समझा मेरा बात तो जब हटा लिया तो उसका सिद्धि हो गया मुहूर्तकाल बाकी था कितना टाइम एक मुहूर्त में 24 मिनट 24 मिनट तो अठचालीस मिनट बाकी था 24 मिनट में अपना राजपाट सब फेंक दिया 24 मिनट बैठ गया ऐसा सिद्धि रह गया तो परीक्षित मार्च का जो सात दिन मिला था सात दिन सात दिन का अंदर में ये हरिकथा का, का जो अमृतमय वरसा हुआ था उसके धारा अमृत मेला आप अगर ये अमृत का अंदर से भी जहर निकालो तो मुश्किल हो जाएगा <laughs> अमृत पान कर लो आ, जिसका इच्छा नहीं है तो जाए एक आदमी रहे तो एक ही सुने काल थोड़ा इसको चर्चा करके हम दो ये आपका द्वितीय स्को पूरा कर देंगे क्योंकि समय अल्प है कैसे क्या करें हमको समझ में नहीं आ रहा है समय नहीं दे रहे काल से अगर आरती हो थोड़ा आगे कर दो अच्छा है दो दस आदमी आए आए सबको बता देंगे अच्छा होगा थोड़ा कथा सुन लो तो इसका बात तो आपको सुजोग नहीं है कोई नहीं बोले या तो बाजार का लोग आगे रामायण सुनाएगा आपको घोड़िया मठ का भूपात का सिद्धांत तो आज तक सुने नहीं हो ये हम पक्का है एकदम रामायण सुने हो कुछ ऐसा ऐसा सुने हो चौपाई सुने हो महाराज जी जब आया करते थे तोरा बोलते थे सिद्धांत तो। बस महाराज जी कितना टाइम रहते वंशाकाल पुर्वश्य कृपा सिंध बच्चों पतिता न्यो वैष्णव भ्यो नमो नमो